को हराना चाहता था कि हम युद्ध में इसको हरा करके बस में कर लें परंतु बाली पर जब रावण की नहीं चली तो रावण बड़ा युद्ध निपुण था उसने बाली से मित्रता कर ली और दोनों में ये शर्त हो गई कि भारत वर्ष की ओर से जब कोई लंका पर चढ़ाई करेगा तो बाली उसको यहीं रोक देगा उसको लंका पर जाने ही नहीं देगा तो राम रावण के युद्ध में भी यदि बाली आगे आके राम को रोक देता तो लड़ाई लंका में नहीं होती लड़ाई भारतवर्ष में ही होती इसलिए कि ये आवश्यक था कि लंका पर चढ़ाई करने के पहले बाली मार दिया जाए अच्छा और बाली मार दिया जाए तो सेना बानरों की सेना इकट्ठी न होए उसके पहले सुग्रीव का राजा हो जाना जरूरी था क्योंकि नहीं तो सब बानर बाली की ओर से लड़ते और राम को समुद्र के पार नहीं जाने देते तो इसलिए बाली को मारना बहुत आवश्यक था ये बात भवभूति ने अपने ग्रंथ में लिखी है तो एक बार हमारे एक शिष्य के हमारे तो नहीं थे तो हमारे बाप दादा के थे हम तो उनके सामने बच्चे थे तो उन्होंने रामचरित्र लिखा है बहुत बढ़िया उसका नाम है सीताराम चरितायन पांच जिल्दों में पहले छपा था दोहा चौपाई में ने आप से, आप से पचास बरस पहले की किला तो मैं अपने पितामा के साथ उनके घर पे जाता था तो जितने रामायण उनके घर में रखे हुए थे मैं सब पढ़ता था कोई अस्सी तरह के रामायण उनके घर में थे तो उसमें तो अगस्त रामायण और लोमस रामायण और ये कृत्यवासी रामायण सब उनके यहाँ ये महावीर चरितम और ये आश्चर्य चूडामणि ये प्रसन्न राघवम अनर्घ राघवम ये उद्मत राघवम ये सब ग्रंथ अध्यात्म रामायण वाल्मीकि रामायण की चलता जान के नहीं करते हैं उनके घर में सब रामायण रखे हुए थे तो अब कालस से दीर्घ समय बहुत बीत गया ना पचास वर्ष हो गया तो हमको भूल जाता है भूल जाता है नहीं तो उसमें ऐसी विचित्र विचित्र कथा रामचरित्र की लिखी थी कि आपको क्या सुनावा ये जो आ, एक पादरी ने राम कथा लिखी है ना कामिल बुल्के कामिल बुल के ने जो राम कथा लिखी है वो पुस्तक भी मैंने पढ़ी परंतु उसमें उतना नहीं है जितनी कथाओं का संग्रह उनके पास था अब ये केरल में मलयालम में रामायण तमिल में रामायण आंध्रा में रामायण उड़िया में रामायण असमिया में रामायण सब में रामचरित्र और विदेशों में भिन्न भिन्न देशों में, भिन भिन में रामायण सबका पता लगता है महाराज रामचरित्र सत कोटियापारा सौ करोड़ रामचरित्र सौ करोड़ रामचरित्र है अब कोई कहे हमने पढ़ लिया तो लेकर कौन सा पढ़ा है भाई है न सौ करोड़ में से कितने पढ़े हैं है? इसमें अभिमान करने योग्य नहीं है सो बाली ने दर्शन किया रामचंद्र भगवान का जब होश आया तब देखा कि सामने खड़े हैं बाएं हाथ में धनुष है और दाहिने में बाण है और चीर वसन धारण किए हुए हैं जटा मुकुटधारी हैं बक्ष विशाल है बनवाला पहने हुए हैं दर्शन हुआ बाली को भगवान का नव दुर्बा दल के समान उनकी छवि है और एक और लक्ष्मण एक और सुग्रीव खड़े हैं ये झाकी बाली को देखने को मिली सुग्रीव लक्ष्मणाभ्याम पार्श्व परिसेवितम अब बाली ने धीरे से कहा कि राम मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था क्यों हमको मारा तुमने राजधर्म के विरुद्ध आचरण किया गर्तित कर्म निंदित कर्म किया पेड़ की आड़ में खड़ा हो करके और मेरे ऊपर बाण मारने में तुमको क्या जश्न मिलेगा तुमने तो चोर के समान ये संग्राम किया मनुवंशी क्षत्रिय होकर और युद्ध में सामने सतमु शत्रु को नहीं मारते हो कौन सा फल तुमको मिलेगा क्या सुग्रीव ने तुम्हें दे दिया और मैं तुमको क्या नहीं दे देता अरे मैं जानता हूँ कि रावण तुम्हारी पत्नी को चुरा के ले गया है तुम कहते इसी के लिए तो गए हो ना तुम सुग्रीव की शरण में तो हाँ। तुमको मेरे बल का पता नहीं है मैं अकेला एक छलांग भरता और कुल वंश सहित रावण को मारकर बांध कर और सीता को लंका पूरी सहित उठा के आधे मुहूर्त में मैं ला के दे देता तुमको इसके लिए सुग्रीव की शरण लेने की क्या जरूरत थी दुनिया में कहलाते हो कि बड़े धार्मिक हैं, बड़े धार्मिक हैं और बानर को तुमने व्याध की तरह मारा है क्या हमारा मांस खाओगे बानर का मांस तो कोई नहीं खाता है बानरम व्याधवधत्वा धर्मम कम लक्ष्य से, से बध अभक्षम बानरम मांसम हतवा माम तो अधर्म से तुमने व्याध के समान हमको मारा तुमको धर्म इसमें होगा नहीं मेरा मांस खाने को मिलेगा नहीं अब बाली तो बोलता ही जाए रामचंद्र भगवान ने ऐसे मौके पर ये लोग डांटने का काम ज्यादा करते हैं तो भाई अब तेरी समझ में बात नहीं आती है रामचंद्र ने कहा देख बाली मैं धर्म का रक्षक हूं और धनुष बाण लेकर पृथ्वी में विचरण कर रहा हूं मैं अधर्मी को मारता हूं और सद्धर्मी का पालन करता हूं पुत्री बहन भाई की पत्नी और पुत्र बधू ये समान होती हैं पुत्री बहन भाई की पत्नी और पुत्र बधू ये चारों समान होती हैं वो है ना गोस्वामी तुलसीदास अनुजधु भगिनी सुत नारी कन्या सुन सठ ए सम है ये चारों समान है कन्या की भी गिनती पहले कर देते हैं तब वो बात बैठती है इनमें से एक को भी जो अपनी भोग्या बना लेता है वो पातकी है और वो राजा के द्वारा दंड और तुम अपने भाई की पत्नी के साथ बलपूर्वक विहार करते हो इसलिए मैं धर्मज्ञ हूँ और मैंने तुमको मारा है तुम बानर होने के कारण नहीं जानते हो महापुरुष लोग इसीलिए विचरण करते हैं कि अधार्मिकों का बध करें अब तो बाली जो है वो भय संतृष्ट हो गया अब किसी के मन में ये शंका हो कि बाली तो बानर है खुद ही वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग आया है बाली ने उठाया कि मेरी जाति तो बानर की है मनुष्य जाति का धर्म तो मेरा धर्म ही नहीं है ये जो तुम धर्म बताते हो ये मनुष्य का धर्म है बानर का धर्म नहीं है इसलिए राम तुम्हारा ये काम धर्म के अनुसार नहीं है रामचंद्र ने डांट दिया इसके बदले में भी रामचंद्र ने डांट दिया तो बात यह थी कि बाली तो जनेऊ पहनता था जज्ञोपवीत संस्कार उसका हुआ हुआ था और रोज प्रातः काल उठ करके वो चारों समुद्र के तट पर छलांग भरता हुआ प्रातःकालीन भ्रमण भी होता और चारों समुद्र के पास जाकर के संध्या वंदन भी करता आपने सुना होगा कि एक दिन एक दिन रावण छेड़छाड़ करने आया तो रहा बाल की कांख बाल ने अपने कांख में ले लिया और दबाए दबाए चारों समुद्र की यात्रा कर ली तो अब बताओ कि जो रोज संध्या बंदन करता हो जनेऊ पहनता हो जिसकी राजधानी हो राजधर्म का पालन करता हो जिसके पत्नी हो पुत्र हो अभिषेक होता हो वेद का मंत्र पढ़ के जिसका राज्यभिषेक होता हो उसको बनर समझ के रामचंद्र कैसे छोड़ दें वो तो यदि बुरा काम करता है तो वह धर्म जरूर करता है तो so, रामचंद्र ने कहा कि देखो मैंने धर्म समझ के ही तुमको मारा है तुम कपी होने के कारण धर्म के रहस्य को नहीं समझते हो अब तो बाली डर गया बोले हाँ महाराज हमसे अपराध तो जरूर हुआ आप तो साक्षात परमेश्वर हैं उनके चरणों में प्रणाम किया बोले तो मैं पहचान गया महाराज आप साक्षात परमेश्वर हैं और मैंने अज्ञानवश जो कुछ कहा है उसको क्षमा कीजिए और तुम्हारा बाण लगने से तो हमारी बुद्धि और शुद्ध हो गई महाराज अब हम वहाँ जाएंगे जहाँ बड़े बड़े जोगी लोग भी नहीं पहुँचते हैं यदि मरते समय यदि मरते समय विवश हो के भी तुम्हारे नाम का कोई उच्चारण करे तो उसको परम पद की प्राप्ति होती है और यहाँ तो नाम नहीं बिल्कुल रूप ही है मेरे सामने यहां तैयवाद्यूर मुशोर में पुरास्थित असल में नाम और रूप में भेद करना भी अज्ञानी का ही काम है और कभी नाम से रूप श्रेष्ठ है ये अविश्वासी लोगों के मन में ही ये बात आती है हमारे एक मित्र हैं श्री उड़िया बाबा जी महाराज के बड़े प्रेमी भक्त तो बाबा ने उनको बाबा से उन्होंने कहा हमको दीक्षा दे दो तो बाबा ने कहा जाओ राधे श्याम राधे श्याम करो और गिरिराज की परिक्रमा करो एक वर्ष के बाद तुमको तक दीक्षा देंगे अब वो एक वर्ष के बाद महाराज उन्होंने कहा वो तो आए नहीं गिरिराज की परिक्रमा करते रहे फिर महाराज घूम के फिरते उधर गए बोले आप भाई बोले अब हमको दीक्षा की जरूरत नहीं है दीक्षा तो हो गई तो वो ध्यान वान नहीं करते वो केवल भगवान के नाम का जप करते हैं वो तो, तो हमारे बाबा के ही हैं हमारे मार, साथ तो बड़ी ममता बड़ी प्रीति है तो मैं कभी कभी उनसे पूछ लेता हूं कि आपको भगवान का दर्शन होता है और बोले कि नहीं हमको स्वप्न में भी राम ही राम सुनाई पड़ता है संकीर्तन नाम ध्वनि सुनाई पड़ती है स्वप्न में और नाम का ही हमको साक्षात्कार होता है वो नाम के प्रेमी है रूप के प्रेमी नहीं है नाम और रूप में भेद करना ये भी अज्ञान का लक्षण है और नाम होता है भक्त के अधीन और रूप होता है परमेश्वर के अधीन जब दोनों में बंटवारा हुआ ना भक्त और भगवान में तो भाई दोनों भाई भाई हैं जीव ईश्वर राव बांट लें तो नाम पड़ा जीव के हिस्से में और रूप पड़ा ईश्वर के हिस्से में तो जीव ने कहा कि हमको नाम मिल गया महाराज का मिल गया पर नाम में इतनी शक्ति है कि रूप भी इसके अधीन रहेगा जब तुम नाम से चाहोगे तब तुमको रूप मिल जाएगा नाम बड़ी चीज है रूप से भी नाम बड़ी चीज है नारायण अब बाली ने कहा कि हमारे तो नाम नाम का क्या रूप आप स्वयं आए हैं महाराज अब मैं आपके लोक में जाऊंगा भगवान राम ने देखो गोस्वामी जी ने तो कहा कि राम ने कहा हम तुमको रख लेते हैं तो ना? अचल करो तन राख प्राणा बाली कहा सुनु कृपा निधाना कोटि कोटि मुनि जतन कराहे अंत राम कही भावना नहीं ये तो राम सो ममल लोचन गोचर तो ये आ, बाली ने कहा कि अब तो महाराज हम आपके धाम में जाएंगे मेरे ऊपर दया करो और हमारे हृदय को दो और अपने हाथ से स्पर्श करो तो भगवान श्री रामचंद्र ने बाली के हृदय को स्पर्श किया वहां से बाण निकाल लिया और उसका जो दुख था उसको दूर कर दिया और इस तरह बाली जो है बाली को एक ओर तो बाण मारा रामचंद्र ने और दूसरी ओर अपने शीतल हाथों से उसका स्पर्श किया अब तो अनन्न लभ्य परमहंस गणईर धुरापम बड़े बड़े परमहंसों को भी जो वस्तु नहीं मिलती वो मिल गई बाली को निहते बाल निरणे रामेणो परमात्म अब तो जितने बानर थे वो सब भाग के गए किस किंधा में तारा से जाके उन्होंने कह दिया और कि अंगद की रक्षा करो और मंत्रियों की को प्रेरणा दो और हम सब लोग पुरी को चारों ओर से बंद कर देते हैं चारों दरवाजे के फाटक हम बंद कर देते हैं और बानरों का राजा अंगद को बना लो तारा को तो बड़ा शोक हुआ और वो अपना छाती पीट के रोने लगी वो बोली मैं अंगद को लेके क्या करूंगी और राज्य और नगर और धन लेकर के क्या करूँगा क्या करूँगी ईरानी में वो निधन जास्यामी पतिना सह मैं तो अपने पति के साथ मर मिटूंगी अब रोती हुई बाल खोल करके अत्यंत शोकार्त तो जहाँ बाली गिरा हुआ था वहाँ आई धूल लगी शरीर में नात नाथ करके ए, रोने लगी और देखा रामचंद्र वही हैं, सो उन्होंने कहा राम तुम अपने बाण से मुझे भी मार डालो जहां बाड़ी गया वहां मैं भी जाऊंगी मैं जानती हूं, देखो पति के प्रेम पर विश्वास कितना है स्वर्ग पिन सुखम तत्मा माम बिना रघुनंदन ये नहीं कहती है कि उसके बिना मैं दुखी रहूंगी वो ये कहती है कि मेरे बिना वो सुखी स्वर्ग में भी मेरे बिना सुखी नहीं रह सकता ये तो अपने प्रेम की बात हुई ना कि मेरा इतना प्रेम है कि मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती पर तारा तो कहती है कि नहीं मेरे बिना वो स्वर्ग में सुखी नहीं हो सकता असल में प्रेम की पहचान यही है प्रेम की ये पहचान नहीं कि मैं मरता हूं प्रेम की पहचान है कि मन में आवे कि वो मेरे बिना व्याकुल होता होगा सामने वाले के प्रेम की कल्पना ही प्रेम है अपने प्रेम की कल्पना प्रेम नहीं है वो स्वर्ग में भी मुझे चाहता होगा और उसको पत्नी वियोग का दुख मालूम पड़ता होगा सो राम जी आप जल्दी हमारे पति को हमें दे दीजिए आपको बड़ा पुण्य होगा पत्नी दान फलम लभे आपको पत्नी दान का फल होगा हमारे पति को आप पत्नी दान कीजिए और सुग्रीव को आपने राज्य दिया तो सुग्रीव राजा हो उनकी पत्नी उनके साथ रहे और अब सऊदियादा करने की कोई जरूरत नहीं है राम ने तारा से कहा कि देखो तारा एक बात पर तुम ध्यान दो क्यों व्यर्थ में शोक कर रही हो तुम्हारे पति शोक के विषय नहीं है अब ये बताओ तुम कि तुम्हारा पति कौन है पतिस्तवायम देहो बा जीवो बा ये देह तुम्हारा पति है कि जीव तुम्हारा पति है ये सचमुच हमको बताओ दीन ज्ञान हरली माया है ना तो नदी देह है तो देह तो ये मांस खून हड्डी का बना हुआ जड़ समय पर काल पर काल में कर्म से उत्पन्न हुआ है वासना के अनुसार वो तुम्हारे सामने है शरीर और यदि जीव को तुम मानती हो अपना पति तो वो तो न कभी मरता है न कभी जन्मता है न रहता है न आता है न नपुंसक है न स्त्री है वो तो सर्वगत अव्यय है ये जीवात्मा जो है ये तो एक क्योंकि काल आत्मा को और काट नहीं सकता तो काल की प्रतीति ही आत्मा से होती है देश भी इसलिए जो लोग भूगोल के आधार पर ये बात वहां कही गई ये बात दक्षिण में कही गई इसलिए ठीक नहीं है उत्तर में कही गई इसलिए ठीक है एशिया में कही गई इसलिए ठीक है अमेरिका यूरोप में कही गई इसलिए ठीक नहीं है ये विचार की शैली गलत है भूगोल किसी वस्तु के सत्य या मिथ्या होने में कारण नहीं होता अच्छा इतिहास में कही गई ये बात पहले कही गई इसलिए सच्ची है और ये बात पीछे कही गई इसलिए झूठी है अब पहले पीछे का क्या संबंध है ऐतिहासिक दृष्टि से जितने विवेक हैं सत्य के धर्मा धर्म के वो सब के सब एकांगी हैं। इसको हमारे दार्शनिक लोग कोई स्वीकार ही नहीं करते बच्चों का तर्क मानते हैं आ, ये इतिहास में पहले बात आई ये पीछे आई अरे सत्य सत्य होता है चाहे पहले कहा जाए चार दिन पीछे हम लोग एक महात्मा के पास जाते थे तो प्राय साधुओं पर आक्षेप करते थे वो मैं चक्कर जी दोनों जाते थे आक्षेप करते थे साधुओं पर तो मैंने कहा कि आप द्वेष के कारण ये बात कहते हैं मैंने उनसे कहा आपके मन में द्वेष है इसलिए ऐसा बोलते हैं तो बोले देखो मैं सो के कहता हूं कि खड़ा होके कहता हूं कि बैठ के कहता हूं कि राग से कहता हूं कि द्वेष से कहता हूं इससे तुम्हारा क्या मतलब मैं जो कहता हूं वो सच है कि नहीं अब लोग बताओ कि सच तो है आगे कहा कि पीछे कहा कि राग से कहा कि द्वेष से कहा इससे तुम्हारा क्या मतलब कि मैंने कैसे कहा सच कहा कि नहीं कहा क्या बोले महाराज सच तो है तो तब हमारे द्वेश को तुम क्यों देखते हो होना तो ये है धर्मा धर्म के संबंध में बड़ी अद्भुत बात है ये जो आत्मा है इसका विचार काल की दृष्टि से नहीं होता देश की दृष्टि से नहीं होता बोलने वाले व्यक्ति की दृष्टि से नहीं होता एक बार हम लोगों को मुझे और चक्र दोनों को बड़े अपमान का अनुभव करना पड़ा इनको याद नहीं होगी हमको याद है एक महात्मा क्या हम लोग रह रहे थे तो हमने राधा स्वामी दयाल को चिट्ठी लिख दी कि हम आपके पास आके आपके धर्म का अध्ययन करना चाहते हैं तो उनका जवाब आया जवाब आया कि तुमने अब तक जो कुछ सीखा है सुना है पढ़ा है सब को छोड़ने के लिए तैयार हो तो हमारे पास आ जाओ ये जवाब आया अब ये जवाब स्वामी भागवतानंद जी ने पढ़ लिया जो अभी जिंदा है महामंडलेश्वर उन्होंने कहा कि तुम लोग हमारे हाथ से निकल जाओ हम यहाँ रहने ही नहीं देंगे ऐसे आदमी को जो है ना भगवान तो थोड़ा फिर हमारे तो शंकरानंद जी ने थोड़ा थोड़ी सिफारिश की शंकरानंद जी भिक्षुने की नहीं ये बहुत अच्छे हैं इनके साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है तब कहीं आ, सो पूरी तरह नहीं बचे हम उससे पूरी तरह नहीं बचे कुछ न कुछ उसका फल भोग नहीं पड़ा तो महाराज ये अभाव लाओ अभाव लाओ आ देखो अभाव भाव लाने से कोई व्यक्ति कैसा भी हो उससे निर्णय नहीं होता है ये तत्व जो है वो एक है अद्वितीय है आकाश का तो अधिष्ठान है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबका तो अधिष्ठान है और सर्व काल का प्रकाशक है और ज्ञान स्वरूप है और ज्ञाता में अज्ञाता रूप अहम और ज्ञ रूप इदम् ये दोनों इसका स्पर्श नहीं करते हैं तो इसमें शोक कहाँ से आएगा देहो चित्ठ बदरामो जीवो नित्यश्चिदात्म कह सुख दुखादि संबंध कश्यद राम में बद जब तक आदमी छिटफुट चीजों के बारे में सोचता रहता है ना इन्होंने ऐसी टेढ़ी टीढ़ी आके क्यों देखा इन्होंने उंगली क्यों उठाई हमको क्यों छू दिया हमको ऐसा खाने को क्यों दे दिया ये जो नन्ही मुन्नी बातों पर आदमी का ख्याल रहता है उससे पूर्ण तत्व का चिंतन नहीं होता जो कार्य के चिंतन में अनुरक्त है उसको कारण का चिंतन नहीं होता है कार्य के चिंतन में अनुरक्त जो होगा अब कार्य कारण के चिंतन में जो अनुरक्त होगा वो कार्य कारण पर जो तत्व है कार्य कारण परम अखिल कार्य कारण परम रामाख्यम ईसम हरिम को वो कैसे समझेगा लेकिन देखो तारा के सामने जब भगवान श्री रामचंद्र ने तत्व ज्ञान का उपदेश किया शोक का प्रसंग था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के प्रसंग में उपदेश किया उसको भी शोक मोह था। और रामचंद्र भगवान ने तारा को शोक के प्रसंग में उपदेश दिया उसकी बुद्धि झटखट से हट गई आ, बाली पड़ा है सो पड़ा है और राज्य होना है सो होना है जीना मरना है कि क्या है का वो तो झट जिज्ञासा का उदय हो गया उसके चित्र में और बोली कि राम ये बताओ कि शरीर तो अचित है आ, अचेतन है लकड़ी की तरह और आत्मा जो है वो नित्य है चिदात्मक है आत्मा माने जीव हो जीव जीवो, जीवो, जीवो नित्य चिदात्मक है अब ये सुखी दुखी कौन होता है ये हमको बताओ श्री रामचंद्र भगवान कहते हैं कि जब तक देह इंद्रिय आदि के साथ अहंकार आदि का संबंध है माने ये मैं हूं और ये मेरे हैं तभी तक संसार है संसारे केवल अविवेक के कारण है अविवेक के कारण अब विवेक माने बीन लेना हो तिल चावल एक में आ, मिल गया हो तो विवेक करना माने दोनों को अलग अलग कर लेना ये तिल है ये चावल है इस बीन लेने का नाम विवेक है विवेक विवेचन विवेचन इसको बोलते हैं तो ये जो अविवेकी है उसी के लिए मैं मेरा का संसार है मिथ्याोपित संसारो न स्वयं विनिवर्तते विषयाध आयमानस्यो स्वप्न मिथ्यागमो जता ये संसार झूठ मूठ अपने ऊपर थोप लिया गया है हम एक आदमी के बारे में समझते थे कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे लिए रोता होगा कैसे हो और मेरा दिल उसके लिए व्याकुल हो 18-19 उन्नीस वर्ष की उम्र में ऐसा हुआ लेकिन जब मैं बहुत लंबी यात्रा करके उसके पास पहुंचा तो वो बहुत खुश था उसको हमारी याद भी नहीं थी है? ये एक ही ओर की दुनिया है ये दुनिया बिल्कुल एक ही ओर की है अब तो हमने उसके दुख की कल्पना मिथ्या अपने हृदय में आरोपित कर ली थोप लिया और उसके दुख को सोचकर हम दुखी होने लगे तो ये स्वयं नहीं मिटता है कोई कहे कि एक दिन ऐसा आवेगा जब संसार अपने आप मिट जाएगा न स्वयं विनिवर्तते क्योंकि विषयों का ध्यान होता रहेगा एक का प्रेम छूटेगा दूसरे का होगा दूसरे का छूटेगा तीसरे का, का होगा, का होगा, का होगा। कहीं न कहीं तो लजते रहेंगे जिनकी आदत पड़ गई है जिनकी आदत पड़ गई है उलझे रहने की एक बार हम लोग मुंबई में थे बहुत दिन की बात है पांच सात जने थे तो एक सज्जन हमारे साथ थे बड़े अच्छे सज्जन उनका स्वभाव था किसी न किसी से लड़ाई करने का तो रोज लड़ाई हो जाती थी वो किसी न किसी से अब हमको परेशानी होती एक दिन सब लोग चले गए वो गुफा देखने के लिए हेलीपेंटा क्या नाम है हेलीपेंटा और वो और मैं दो ही रह गए अब सब लोगों के चले जाने पर हमसे उन्होंने लड़ाई शुरू करी तो <laughs> so मैंने कहा भाई घंटे दो घंटे चार जाओ है ना वो लोग आ जाते हैं तो तुमको पात्र मिल जाएगा, तुमको पात्र मिल जाएगा। तो जिसकी जैसी आदत पड़ जाती है ना आहा। लड़ाई करने का भी एक भोजन होता है तो जिसको खाने की आदत लड़ाई खाने की आदत पड़ जाती है उसको न मिले तो वो बहुत व्याकुल होता है बहुत व्याकुल होता है तो ये संसार तो अपने आप में थोप लिया गया है और जो इसका ध्यान करता रहता है ख्याल करता रहता है उसको सपने में जैसे एक सपने के बाद दूसरा दूसरे सपने के बाद तीसरा आ, सपना आता रहता है वो इसे झूठ मूठ के सपने आते रहते हैं और अनादि अज्ञान के संबंध से उसके कार्य अहंकार के साथ ये संसार हो गया और ये सचमुच कुछ नहीं है संसारो पार्थको पिस्याद रागत द्वेश अच्छा इसमें एक बात देखो बात तो गृहस्थों के सामने बहुत करने लायक नहीं है लेकिन अपने बाप को कौन पहचानता है कोई तो बता दे उसके लिए आप मर सकते हैं बलिदान कर सकते हैं उस पर श्रद्धा कर सकते हैं त्याग कर सकते हैं परंतु यही हमारा बाप है ये किसको मालूम है ये दुनिया ऐसे ही चलती है सारी की सारी दुनिया बिल्कुल ऐसे ही चलती है अब उसमें किसी की बात पर विश्वास करना पड़ता है तो संसार का तो कोई अर्थ ही नहीं है इसमें राग द्वेष किसी ने कहा कौआ कान ले गया और लेके के दंडा दौड़े अपना कान नहीं देखा कि गया कि नहीं गया तो पहले अपना कान देख लो कि गया कि नहीं गया तो तुम कहाँ फंसे हो संसार में मन एव ही संसारो बंधश्चैव मनस्भ मन ही संसार है मन ही बंधन है और आत्मा मन के समान होकर स्वयं बंधन का अनुभव करता है जैसे विशुद्ध स्फटिक मणि यदि किसी रंगी हुई चीज के पास हो जाए तो वैसी रंगीन मालूम पड़ती है वस्तुतः स्फटिक मणि में कोई रंजन नहीं है इसी प्रकार बुद्धि इंद्रिय आदि की समीपता से आत्मा में संसार मालूम पड़ता है और आत्मा मन को पकड़ करके मन में होने वाली जो चीजें हैं मन में पैदा होने वाली जो चीजें हैं उनको अपने आप में मान लेता है कामान जुसन कामान जुसन गुण्धा काम हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए उसमें फंस जाता है और विषयों से बंध हो जाता है और विवश होकर संसार में बरतता है पहले मन के गुणों की सृष्टि होती है फिर हम इसमें ये गुण है ये गुण है ये असल में दोष और गुण भी जो मालूम पड़ता है वो भी अपने व्यक्तिगत दृष्टि से ही मालूम पड़ता है ये सफेद काम है ये लाल काम है ये काला काम है और इसके अनुसार ये अच्छी गति है ये बुरी गति है इस तरह कर्म के बस जीव प्रलय पर्यंत भटकता रहता है और अंत में सब कर्म कर्म होते हैं वासना से और वासना होती है अज्ञान से तो वासना से कर्म कर्म से बासना दोनों के मूल में अज्ञान और अज्ञान जब तक रहेगा तब तक मनुष्य इस वासना से छूटेगा नहीं जैसे घटी यंत्र की सुई जैसे घूमती रहती है का ऐसे ही महाराज जाए थे पुनरप एवं घटी यंत्र में वापस कटोरी में छेद है पानी में डूब गई और जब डूब गई तो फिर निकाल के ऊपर रख दिया फिर डूब गई फिर उपर, निकाल के ऊपर रख दिया फिर डूब गई बस यही इसकी दुनिया है सो so, जब पुण्य विशेष जब खास तरह का पुण्य होता है ये महाराज पुण्य से धन तो मिल सकता है और परिवार भी मिल सकता है पुण्य लेकिन पुण्य से सुख नहीं मिल सकता हम बात सच्ची आपको बोलते हैं जब तक अंतकरण में पवित्रता नहीं होगी तब तक मनुष्य सुखी नहीं हो सकता वो तो नशे में चूर हो रहा है इसलिए सुख मिलने का उपाय सत्संग है धन और परिवार मिलने का उपाय पुण्य और सुख मिलने का उपाय सत्संग है जब संत लोग माया मोह को कम करेंगे तब मनुष्य सुखी हो सकेगा और नहीं तो बड़े बड़े राजा महाराजा को रात को नींद नहीं आती हमको तो बम्बई में ऐसा सुनने को मिलता है आ, कि बड़े बड़े सेठ गोली खाके ही नींद ले सकते हैं आ, हमको डॉक्टर बताते हैं बैद्य बताते हैं स्वयं सेठ लोग बताते हैं आ, और हमसे पूछते हैं महाराज आपको नींद लेने के लिए कुछ गोली गोली खानी पड़ती है <laughs> अब लोग कुछ गोली ओली खानी पड़ते हैं कि नहीं तो अब ये अब जिसको समझो कि सुख है सुख तो निर्वासन को होता है वासनावान को और बासना की पूर्ति से सुख नहीं होता है इसलिए जब शांत भक्तों की संगति मिलती है और वो खास पुण्य से मिलती है तब भक्तों का संग मिलता है तब भगवान में प्रेम होता है भगवान की कथा सुनने में श्रद्धा होती है फिर भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है और गुरु कृपा करके बतावे तो तदाचार्य प्रसादे नाक्यार्थ ज्ञानतः क्षणा देहेन्द्रिय मन प्राण हंकृति पृथक स्थितम स्वात्मा अनुभवत सत्यम जब गुरु का अंतकरण निर्मल होता है तो गुरु का अंतकरण निर्मल होता है क्या मतलब जब तक अपने शिष्य को कपटी समझता है तब तक कपटी का आकार गुरु के अंतकरण में भी रहता है तो उसके प्रसाद का अर्थ यह है कि स्वयं निर्मल और शिष्य को भी निर्मल देखे तब वाथ ज्ञान के द्वारा क्षणभर में जो देह इंद्रिय मन प्राण अहंकार से प्रथा स्वात्मानुभूति है आ, सत्य है आनंद है आत्मा है उसका ज्ञान करा देता है ये बात से ये ज्ञान होता है महावाक्य से ये ज्ञान होता है इसमें नियम है जैसे कोई आदमी यही है आँख से हम देख रहे हैं उसको लेकिन पहचान हमारी उसकी नहीं है तो वो यहाँ बैठा हुआ होने पर भी अप्राप्त अब, अब उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है तो कोई बता दे कि यही वो है यही ना नित्य अपरोक्ष होने पर भी वस्तु यदि अज्ञात होए, तो वो केवल वाक्य के ज्ञान के द्वारा ही ज्ञात होती है और कोई उपाय उसमें है नहीं और नित्य परोक्ष हो स्वर्ग आदि तब भी वाक्य ज्ञान से ही उसका ज्ञान होता है सो तो महाराज आत्मानुभूति से ही मुक्ति होती है ये सत्य है सो तो, मैंने ये जो तुमको कहा है तारा इसका जो भली भांति आलोचन करता है उसको संसार के दुख स्पर्श नहीं करते हैं तुम भी मेरी बात पर ध्यान दो तुम्हें दुख कभी स्पर्श नहीं करेंगे कर्म बंधन से छूट जाओगे तारा तुमने पूर्व जन्म में मेरी बड़ी भक्ति की है इसलिए तुम्हें मोक्ष देने के लिए मैंने अपने इस रूप का दर्शन किया है तुम मेरे इस रूप का रात दिन ध्यान करो और जो मैंने कहा है उसका विचार करो और प्रवाह में जो कर्म आवे उसको करते जाओ प्रवाह पति कार्यम कुर्यपि न श्री राम की बात सुन करके तो तारा के दुख का तो पता ही नहीं विमान जनित जो शोक है देह को मैं मानने के कारण वो तो छूट गया और वो अत्यंत आश्चर्य आश्चर्यवत पश्चित कष्ट दैनम आ हमारा आत्मा ऐसा साक्षात ब्रह्म है आत्मा अनुभव से संतुष्ट हो गई तारा जीवन मुक्त हो गई एक जीवन मुक्ता बबू और परमात्मा राम का क्षण मात्र का संग उसके अनादि बंधन को काट सका वो निष्पाप हो उस सुग्रीव ने भी सुना उनका भी अज्ञान मिटा स्वस्थ चित्त हुए अब राम ने सुग्रीव से कहा कि देखो जो बाली का अंत्येष्टि कर्म करवाना हो उसके ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा सब कुछ करो मेरी आज्ञा मानो बालिका संस्कार ठीक ठीक होना चाहिए संस्कार करना भी अपना कर्तव्य होता है उससे जो च्युत हो जाता है वो भगवान ने रावण का भी हो अंत्येष्टि संस्कार विभीषण से करवाया मरणान सानी बहराणी निवृत्तम न प्रयोजनम अरे दुश्मनी थी तो जिंदा से थी कि मुर्दे से कोई दुश्मनी है अब तो विमान बना हो बाली का और महाराजोपचार से बाजे गाजे बजते हुए ब्राह्मणों के द्वारा वेद पाठ होता हुआ मंत्री जूतपति बानर आ, बानर नहीं था बानर तो बाली जो है वो तो बिल्कुल राजा था क्षत्रिय जाति का वनवासी था अब वहां जाकर के स्नाता जगाम रामस्य समीपम मंत्र भी सा, सब काम हो गया राम के चरणों में सुग्रीव आए तब भगवान ने कहा कि सुग्रीव अब तुम बानरों के राजा बनो दासो हम ते सेवे लक्ष्मण वच्चिर इतुक्तों राघव प्रा सुग्रीवम सस्मितम बच सुग्रीव ने कहा हम तो लक्ष्मण की तरह आपके चरणों में रहेंगे और सेवा करेंगे और जिसके बहुत लवाजमा होता है ना वो सेवा नहीं कर सकता हो अपने ही गड़बड़ में वो दिन भर लगा रहेगा वो दूसरे की सेवा क्या करेगा माने अपने शरीर संबंधी या परिवार संबंधी कर्तव्य जिसके बहुत ज्यादा हो वो अपनी सेवा करेगा इस दूसरे की सेवा करेगा ओहो तो सुग्रीव कहते हैं हम आपकी सेवा करेंगे रामचंद्र ने कहा अरे सुग्रीव जो तुम हो सोई हुई मैं हूँ तुमेह न संदेह शीघ्र तुम राजा बनोगे तो मैं राजा बनूगा यही मेरी सेवा है तुम राजा बन जाओ बस मैं राजा हो गया और ये देखो ऐसे समय पर एकता बतानी चाहिए कि जिससे सामने वाला राजा हो जाए है ना? और बोले हम तुम एक हैं आओ जंगल में चले इसके लिए एकता इसके लिए एकता नहीं बतानी चाहिए आ, तो मैं तो नगर में नहीं जाऊंगा ये मेरे भाई लक्ष्मण तुम्हारे नगर में जाएंगे तब तुम्हारा अभिषेक करेंगे और तुम भी तुम अंगद को युवराजा बना दो तत्काल नहीं तो कहीं है ना भेदभाव नहीं आवे भतीजे हैं तुम्हारे अंगद उनको युवराज बना दो बड़े आदर के साथ और मैं यहाँ पर्वत पर रहूंगा कई बजे तक चलता है विश्वास साढ़े नौ ही तक चलता है ना अच्छा अच्छा हे अच्छा, भगवान मैं तो चौदह वर्ष तक किसी नगर में नहीं जाऊँगा मेरा भाई जाकर तुम्हारा अभिषेक करेगा मैं पास वाले पर्वत पर अपने भाई के साथ रहूंगा वर्षा ऋतु में और तुम तब तक यत्नवान हो जाओ की सीता की वो ठीक ठीक ढूंढ लिया जाए अब सुग्रीव तो रामचरणों में प्रणाम करके उनकी आज्ञा श्रोधार्ज करके चले गए और लक्ष्मण ने जा करके उनका अभिषेक कर दिया अब लक्ष्मण फिर वहाँ लौट आए। अब प्रबर, प्रबर्सन गिरी के ऊपर दोनों रहने लगे वहाँ एक बड़ी भारी गुफा थी और वो तो स्फटिक मणि की गुफा थी चमा चम चम और वर्षा बात आतप सब सहले फल मूल भी पास में ही था तो रामचंद्र ने कहा बस बस इसी इसी गुफा में हम लोग रहेंगे और उस पर्वत पर अच्छे अच्छे चित्र चित्र विचित्र तो पक्षी और हरिण उसमें रहते थे और मोती की तरह बड़े स्वच्छ पर, प, प, पत्थर थे और फूल फल मूल कन्द वहाँ पुष्प सब जगह लगे हुए थे और रामचंद्र और लक्ष्मण जी वहाँ निवास करने लगे वर्षा ऋतु तो आए अब मणियों की गुफा में विचरण करें महाराज और पके हुए मूल फल मिलें लक्ष्मण जी ले आवे खाने के लिए और बार बार बादल आवे वर्षा हुए और भाती लोग वहाँ विहार करें और पुष्ट हृष्ट पुष्ट मृग और पक्षी वहाँ विचरण करें राम को देखने में ऐसा आनंद आवे पशु पक्षियों को कि ध्यान निष्ठ मुनीश्वर के समान हो जाए खुली की खुली रह जाए आंख और कोई पशु पक्षी अपनी आंख बंद न करे रामचंद्र मनुष्य के रूप में रहने लगे बड़े बड़े सिद्ध महात्मा देवता सब के सब राम के पास आ गए सिद्ध गणाभूवि मृगपक्ष गणाभूतवा हरिन होकर चिड़िया होकर के महात्मा लोग निवास करें राम की सेवा करें तो एक दिन एकांत में राम तो शांत बैठे हुए थे तो ये नहीं कि झूठ मूठ का मनोराज्य करने से शक्ति क्षीण हो जाती है इसलिए व्यर्थ की बातें जिनका कोई प्रयोजन न हो उनको नहीं सोचना चाहिए हो और अभी तत्काल जो करने की बात है वो फुर जाए इतना तो बहुत है लेकिन मन को हर समय बे मतलब व्यर्थ की बातों के चिंतन में लगाए रखना तो बहुत खराब है और रामचंद्र तो निर्वासन शांत बैठे रहते थे जब उनकी समाधि टूटी तब लक्ष्मण जी ने आके बड़े प्रेम से और विनय से भक्ति से उनको नमस्कार किया कब प्रभु आपने चित्रकूट में जो हमको ज्ञान का उपदेश दिया था उससे हमारा मोह दूर हो गया सो so ये जो संशय है मन में दुविधा है संशय शब्द का अर्थ होता है परमात्मा की ओर से मन का बिल्कुल सो जाना ये शयन में जो शयन शब्द में जो शय है वही संशय में भी है सम्यक शयनम संशया सो तो गए बिल्कुल परमात्मा क्या है मालूम ही नहीं है अनादि अविद्या के चक्कर में सो तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हमको क्रिया मार्ग से अपनी आराधना अपनी पूजा का उपदेश करो जो लोग इसी को मुक्ति साधन कहते हैं नारद व्यास और यही ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण आश्रम का धर्म भी है और साथ साथ ये पूजा करना जो है वो स्त्री शूद्र का भी धर्म है ब्रह्म क्षत्राधि वर्णा नाम आश्रमाणाम च मोक्षदम स्त्री शूद्राणाम च राजेन्द्र सुलभम मुक्ति साधनम ये स्त्रियों के लिए और शूद्रों के लिए भी बड़ा सुगम मुक्ति साधन है सो मैं एक तो आपका भक्त हूँ और दूसरे भाई हूँ हो। भाई होने से तो उपदेश नहीं किया जा सकता क्यूँकी वो तो सगे संबंधी का पक्षपात तो संसार के संबंध से होता है लेकिन भक्त का पक्ष जो है वो भगवत संबंध से होता है स्वभक्ताय्रात्रे तो ब्रूहिलोकोपकार श्री रामचंद्र ने कहा कि देखो जी मेरी पूजा की प्रक्रिया माने कौन किस ढंग भंगी झाड़ू लगावे रास्ते में तो वो चलने वाले की पूजा हुई कि नहीं हुई तो राम भगवान जिस रास्ते से चलते हैं उसमें जो झाड़ू लगाता है वो भी तो सेवा करता है ना और इस तरह तरह तरह से भगवान की सेवा की जा सकती है तो कौन गिनती करके बतावे कि कैसे सेवा होती है पूजा विधान का अंत नहीं है नई नई पूजा निकाल सकते हैं है? एक बार पंचायत हुई अयोध्या में है कि हनुमान जी के लिए कोई पूजा न छोड़े कोई सेवा न छोड़े सब सेवा यही कर लेते हैं और किसी को कुछ मिलता ही नहीं पंचायत हुई सब कार्यक्रम बन गया सीता जी ने पास कर दिया रामचंद्र ने देखा तो सब सेवा का कार्यक्रम बन गया हनुमान जी के लिए स्थान ही नहीं तो हंसे वो बोले अरे भाई हनुमान से भी पूछ लो हनुमान जी ने देखा बोले महाराज इसमें जिस सेवा का नाम न हो वो सेवा हमारे फिर विचार हुआ फिर पंचायत हुई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी सब ने मिलके देखा है बोले कि कुछ सेवा तो छूटी नहीं है तो आपने सुना जब पास हो गई सेवा तो हनुमान जी आके भगवान के सामने खड़े हो गए बोले कौन सी सेवा नहीं लिखी है आपको जब जमाई आवेगी महाराजा को तो चुटकी बजाने वाली सेवा नहीं हम तो चुटकी बजाएंगे आके सामने खड़े हो गए अब दिन भर तो सभा में सामने खड़े रहे जब जमाई अब भगवान ने कहा भाई सेवक की सेवा है तो इसको भी अवसर में ना मिलना चाहिए तो बारंबार जमाई लेने लगे है ना सेवा देने के लिए बारंबार जमाई लेने लगे जब महल के लिए चले तो हनुमान जी पीछे पीछे द्वारपाल ने कहा हनुमान जी तुम महल में नहीं जा सकते तो उन्होंने कहा फिर ये सीता जी क्यों जा रही हैं ये भी तो सेवक है ये भी दाती हैं ये क्यों जा रही हैं तो उसने बताया कि इनके शरीर पर सिंदूर लगा है सिर पे तो उसने कहा अच्छा तो हनुमान ने कहा अच्छा इनके सिर पर सिंदूर है तो जाती हैं तो मैं अपने सारे शरीर पर लगा लेता हूँ तो पोत लिया उठा अपने सारे शरीर पर पोत लिया अब तो जाने दोगी अब कौन तो रामचंद्र मुस्कुराए बोले आने दो भाई इसको अब वो महल में पलंग पर जाके जब सोए तो श्री हनुमान जी खड़े हो गए सामने कब छुट्टी बजावेंगी पता नहीं सोते समय जमाई आ जाए अब जानकी जी अलग खड़ी बोली ये तो बड़ा उपद्रव हुआ हम कैसे सोए राम भगवान के साथ तब फिर अंत में सीता जी की सिफारिश से राम जी ने वो जो सेवा का कार्यक्रम बना था उसको तोड़ दिया तब तो बोले बाबा हनुमान जैसे सब सेवा कर लेते हैं वैसे कर लेते तो ये सेवा करने वाले जो होते हैं महाराज है ना? जो अपनी सेवा में लगा रहता है वो तो दूसरे की सेवा कर ही नहीं सकता और जो दूसरे की सेवा में लग जाता है उसकी अपनी सारी सेवा भूल जाती है और ऐसी नई नई बात उसको सूझती है जैसे हनुमान जी को चुटकी बजाने की बात सूझते तो भगवान की सेवा पूजा के विधान का कहीं भी अंत नहीं है